का ध्यान चार चरणों में है पहले दस मिनट तीव्र श्वास लेनी है। के द्वारा ही ही अस्तित्व में प्रवेश करना, है। को शक्ति और ऊर्जा देना श्वास में ही सारा प्राण डाल देना है श्वास बाहर जाए तो आपकी पूरी आत्मा स्वास्थ्य के साथ बाहर चली जाए श्वास भीतर आए तो सारा अस्तित्व आपकी श्वास के साथ भीतर आ जाए इतनी तीव्रता से श्वास लेनी है कि सब बूढ़ जाना है सिर्फ श्वास ही रह जाए आप जैसे श्वास ही हो गए 10 मिनट की ये तीव्र श्वास आपके भीतर उन शक्तियों को जगा देगी जो सोई पड़ी उन ऊर्जाओं को उठा देगी सक्रिय कर देगी जिन्हें आपने तो भी स्पर्श ही नहीं किया लेकिन कंजूसी कृपणता नहीं चलेगी ऐसा मत सोचना कि धीरे धीरे लेंगे तो ना जगेंगी बहुत तो थोड़ी तो जगेंगी नहीं बिल्कुल नहीं जगेंगी क्योंकि जागने की प्रक्रिया एक सीमा के बाद शुरू होती है जैसे पानी गर्म करते हैं तो 100 डिग्री पर गर्म होना शुरू होता है, फिर भाप बनता है ऐसा मत सोचना कि आप 30 डिग्री पर थोड़ा तो भाप बनेगा कि 50 डिग्री पर नहीं पूरा बनेगा तो आधा तो भाप बनेगा गणित यहाँ काम नहीं करेगा 100 डिग्री पर भाव बनता है तो ऐसा मत सोचना की पचास डिग्री पर आधा तो भाव बन जाएगा बिल्कुल नहीं बनेगा सौ डिग्री पर ही भाव बनना शुरू होगा और 100 डिग्री क्या है पानी के लिए तो बिल्कुल एक है कहीं दुनिया के किसी कोने में पानी को गर्म करो वो 100 डिग्री पर भाप बनता है और तालाब का पानी हो कि नदी का कि कुएं का कि नल का कि कहा का कि आकाश से वर्षा का आया हो पानी युद्ध नहीं करता कि मैं कुएं का हूं कि नल का सब पानी 100 डिग्री पर भाप बन जाता है क्योंकि पानी के पास कोई व्यक्तित्व नहीं है आदमी के साथ एक और कठिनाई है उसके पास व्यक्तित्व और एक एक आदमी अलग अलग डिग्री पर भाव बनता है या ऐसा समझें कि हर आदमी की 100 डिग्री अलग अलग होती है तो बड़ी कठिनाई है कि मैं आपको कह सकते कि किस डिग्री पे आपका भाव बनेगा एक बात पक्की है आप अपनी सौ डिग्री क्या है उसकी जाँच रख सकते हैं वो ये है कि अगर आपने अपने को बिल्कुल नहीं बचाया तो आप सौ डिग्री पर हैं आपने प्रयास में अपने को पूरा डाल दिया आप बली बात तक हो गए कि मैं पीछे अपने को जरा भी रोक नहीं रहा हूँ और इसमें दूसरे का कोई लेना देना नहीं आपका ही सवाल है इसलिए दूसरा जाने न जाने ये सवाल नहीं आपको ही जानना है कि मैं अपने को रोक तो नहीं रहा हूँ मैं अपने को पूरा डाल रहा हूँ अगर पूरा डाल रहा हूँ तो आप सौ डिग्री पर फिर कोई चिंता नहीं ये भी हो सकता है की आपका पड़ोसी आपसे ज्यादा श्रम उठा रहा हो और सौ डिग्री पर ना हो क्योंकि उसने अपने को भी बचा रखा होगा और ये भी हो सकता है कि आदमी आपसे कम मेहनत उठा रहा हो 100 डिग्री पर हो अगर उसने अपने को पूरा लगा दिया इसलिए आप दूसरे की चिंता न करें अपने भीतर ही समझ लें कि मैं अपने को पूरा लगा रहा हूं दांव पर ध्यान एक जुआ है और सब जुआ में हम कुछ और दाव पर लगाते ध्यान में खुद को लगाते जुआड़ी का ही काम है व्यापारी का बिल्कुल नहीं क्योंकि व्यापारी फिक्र में रहता है कि खतरा कम हो चाहे लाभ भी कम हो जुआड़ी फिक्र में रहता है कि लाभ पूरा हो चाहे हानि पूरी हो ये जुआड़ी और व्यापारी का फर्क ध्यान व्यापारी का काम बिल्कुल नहीं ध्यान बिल्कुल जुआड़ी का काम है वो अपने को पूरा लगाता है जो हो एक फर्क जरूर है बाहर के जुए में लाभ शायद ही कभी होता है शहर इसलिए कहता हूं कि भ्रम बना रहता है कि होगा कभी होता तो नहीं कभी नहीं होता बाहर के जुए में जीत भी हो तो किसी बड़ी हार की शुरुआत होती और जीत भी हो तो किसी बड़ी हार का प्रलोभन होती इसलिए जुआड़ी कभी नहीं जीतता कितनी बार जीतता है तो भी कभी नहीं जीतता आखिर में हारता ही है भीतर का जुआ बिल्कुल उल्टा है इसमें हार भी हो तो किसी आने वाली जीत का प्रारंभ होती और ध्यान कभी नहीं हारता बहुत बार हारता है अंततः जीत जाता है ऐसा मत सोचना कि महावीर पहले दिन जीत जाते, तो जाते हैं कि बुद्ध पहले दिन जीत जाते हैं कि मोहम्मद या क्राइस्ट कोई पहले दिन जीत कोई नहीं जीतता सब बुरे हारते हैं लेकिन अंततः जीत जाते हैं। तो पूरी शक्ति 10 मिनट तीव्र श्वास फिर दस मिनट तीव्र श्वास के बाद जब ऊर्जा जग जाती है तो सारी ऊर्जा को बाहर फेंक देना है जिस मार्ग से भी जाना चाहे। शरीर उछले कूदे, नाचे रोए चिल्लाए आवाज करे बिल्कुल विक्षिप्त मालूम होने लगे तो उस वक्त भी रोकना नहीं और सहयोगी बन जाना शरीर को बिल्कुल पागल होना हो तो बिल्कुल पागल हो जाने देना क्यों क्योंकि तो हमारे भीतर न मालूम कितने कितने पागलपन संग्रहित है अभी मत करिए सुबह के लिए कह रहा हूं सुबह हुँ? पूरा पागल हो जाने देना। पूरे पागल का अर्थ है कि आप कोई भी भय न ये मैं क्या कर रहा हूं ये मैं चिल्ला रहा हूं कॉलेज का प्रोफेसर ये मैं क्या कर रहा हूं कि डॉक्टर मैं? ये मोशर कौन कर रहा हूं ये मैं क्या कर रहा हूँ कहीं कोई मरीज यहाँ आस पास देखक रहता है दुकानदार ग्राहक से रहता है जिन जिनसे आपका डर हो पागल होने का मतलब है उन उनका डर छोड़ देना किसी का भी डर हो पति पत्नी से डरा रहता है पत्नी पति से डरी रहती बाप बेटे से डरा रहता है बेटा बाप से है जिनका भी आपको डर हो पागल होने का मतलब है कि अब मैं डर छोड़ता हूं। और निडर होकर जो होना हो उसे होने देना है पूरी तरह है। क्यों क्योंकि हमारे भीतर मालूम कितना पागलपन इकट्ठा है हम उसे इकट्ठा करते हैं अभी हमारी जो दुनिया में व्यवस्था है वो पागलपन को डिस्पोज करने की नहीं इकट्ठा करने की जैसे घर में कचरा हो तो उसके कोने में छिपा के चले जाए तो घर पूरा गंदा हो जाएगा एक दिन घर भर में बदबू आने लगेगी एक दिन हालत ऐसी हो जाएगी कि घर में कचरे के सिवा कोई जगह नहीं रह जाएगी अभी हम इसी तरह अपने साथ करते हैं जो जो कचरा होता है मन उसको इकट्ठा करते जाते हैं क्रोध हो तो क्रोध बेईमानी हो तो बेईमानी घृणा हो तो घृणा हंसी, रोना कुछ भी इकट्ठा करते जाते, धीरे धीरे ये इतना इकट्ठा हो जाता है कि फिर हमें संभालने में हमारी जिंदगी व्यतीत होती कहीं फेंक न जाए कोई देखना ले फिर इतना डर से हमें पैदा हो जाता है कि हम अपने भीतर खुद भी देखना बंद कर देते क्योंकि इतना डर लगता है कि इतना कचरा है कि कहीं ये दिखाई ना पड़ ध्यान में तो केवल वही लोग प्रवेश कर सकेंगे जो इस कचरे को बाहर फेंकने पड़ता है आज बाहर फेंकते से, से ही सब कुछ हल्का हो जाएगा दूसरा चरण रेचन का है सब बाहर फेंक देना है एक स्वच्छता और आप जब तक साहस ना करेंगे फेंक ना पाएंगे और एक बार आप फेंक पाए तो आप दूसरे आदमी हो जाएंगे दूसरा चरण पूरी तरह पागुल हो जाने का और तीसरा चरण हो की आवाज करने का है सत दस मिनट तक नाचते कुंड हु की आवाज करने ये हो कि आवाज एक हथौड़ी की तरह है इसकी चोट करनी है आपके शरीर में आपके ठीक काम केंद्र के निकट जिस शक्ति का वास है जैसे योग कुंडलनी कहता है या कोई और नाम कोई देना चाहे तो दे सकता है अब वैज्ञानिक उसको बॉडी इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं कि वो वहां छिपी है की जोर से अगर आवाज की जाए तो उससे चोट पड़ती है और वो छिपी हुई शक्ति सोई हुई शक्ति सक्रिय हो जाती ने, ने उसके लिए कहा है कि जैसे सांप कुंडली मार के बैठा हो उस तो फन उठा के ऊपर उठाता है उसकी कुंडली टूटने लगती है और सांप अगर पूरे जोश में आ जाए तो वो सिर्फ पूछ के बल पर पूरा खड़ा हो जाता है ठीक वैसे ही हमारे भीतर भी ये शक्ति जबी भी पड़ी है इसको चोट की जाए तो ये उठनी शुरू हो जाता है। लेकिन चोट तभी करनी चाहिए जब आपके भीतर से पागलपन बाहर फेंकने की क्षमता होती है तो आपको पागल, पागल हो जाते और उनके पागल होने का कारण यह कि कुंडलनी जगाना वो शुरू कर देते हैं बिना गहरी स्वच्छता के इसलिए अक्सर पागल हो जाते वो पागलपन का कारण है वैज्ञानिक ख्याल न होना स्वच्छता को पहले कर लेना जरूरी इसलिए दो चरण आपको गहरी रूप से स्वच्छ करने के लिए पहला चरण आपके भीतर सारी शक्तियों को जगाने के लिए दूसरा चरण जगी हुई शक्तियों के साथ जिन जिन चीजों का विरोध पड़ रहा है उनको बाहर फेंक देने के लिए फिर तीसरा चरण नीचे छिपी हुई कुंदर को जगाने के लिए तो हुआ दस मिनट तक तीव्रतम प्रयोग करना और फिर चौथे चरण में मुर्दे की भांति पड़ जाना जैसे आप हे शांत को ऐसा मान के कि बंद करके चुपचाप भीतर प्रतीक्षा करनी बहुत कुछ होगा उस भीतर की प्रतीक्षा में बहुत कुछ होगा अगर ये तीन चरण पूरे किए गए तो अनूठे परिणाम आने शुरू हो ये सुबह का ध्यान का ख्याल रखें